विष्णु शास्त्र भाष्य पुनरेति विष्णुसहस्रनाम स्त्रो दशावृति किया हुआ एक काम भी दस अश्वेधी के यज्ञांत स्नान के समान पवित्र करने वाला है उनमें भी दस अश्वेध करने वाले का जो पुनर्जन्म होता है किंतु कृष्ण को प्रणाम करने वाले का नहीं होता अतका पीतवासम अच्तम ये नमस्ोविंदम न तम विद्यते भयम् जिनका वर्ण अलसी के फूल के समान है उन पीताम्बरधारी श्री अच्छु भगवान गोविंद को जो प्रणाम करेंगे उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है साठ्य नापी नमस्कार प्रयुक्त चक्रपाणी संसार स्थूल बंधान उद्वेजन करो हिस भगवान चक्रपाणि को जो सठता दम्भ से भी किया हुआ नमस्कार है वह भी निसंदेह संसार के स्थूल बंधनों को काटने वाला होता है इत्यादि स्मृति, इतिहास इत्यादिश्रुतिस्मृतिहासपुराण वचनेभ्य इत्यादि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के वचनों से यही बात सिद्ध होती है कि वह देव पवित्रों में पवित्र है मंगलानाम च मंगल मंगल सुखम तत्साधन अपि परमानंद लक्षणम परम मंगलम इति मंगला नाम च मंगलम मंगलों का मंगल मंगल सुख को कहते हैं जो उसके साधन और ज्ञापक है उनका भी परमानंद रूप परम मंगल होने से वह मंगलों का मंगल है दैवतम देवता नाम देवानाम देव दोतनादि भी समुत्कर्षेण वर्तमानवाद दैवतम देवताम अर्थात देवों का देव है क्योंकि वह प्रकाशन आदि में सबसे बढ़कर है भूताना यह अव्यय व्ययरिता पिता जनको जो देव स एक लोक इति वाक्या तथा भूत प्राणियों का जो अव्यय नाश रहित पिता अर्थात उत्पन्न करने वाला है ऐसा जो देव है लोक में वही एकमात्र देव है यह इस वाक्य का अर्थ है एको देव सर्वभूत सर्व्यापी सर्वभूता, अंतरात्मा, सर्वभूता साक्षी चेता केवलो निर्गुण एक देव है जो सब प्राणियों में छिपा हुआ है सर्वत्र व्याप्त है सब जीवों का अंतरात्मा है कर्मों का अध्यक्ष कर्म फल का विभाग करने वाला है सब भूतों का अधिष्ठान है तथा सबका साक्षी सबको चेतना देने वाला एकमात्र और निर्गुण है यो विद्धाति यो ब्रह्म प्रपद्ये। जो सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है और फिर उसे वेद प्रदान करता है आत्मबुद्धि आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ श्वेतास्वतराणाम मंत्रोपनिषदी ऐसा श्वेतास्वतर शाखा के मंत्रोपनिषद में कहा है शेयम दैवतक्षत एक छांदोग्ये छांदोज्योप निषद में कहा है इस देवता ने इक्षण किया वह एक ही अद्वितीय था ननु कथम एको देव जीव पर भेदात् प्रश्न जीवात्मा और परमात्मा में तो भेद है फिर एक ही देव कैसे हो सकता है न तत्वा तदेवानुप्राविशत स एस इह प्रविष्ट आ आनखाग्रेभ्य इत्यादि श्रुतेभ्यो विकृतस्य परस्य बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिव भेदः उत्तर ऐसा मत कहो क्योंकि उसे रचकर उसी में प्रविष्ट हो गया वह इस शरीर में नख से लेकर शिखा पर्यंत अनुप्रविष्ट है इत्यादि श्रुतियों से अविकारी परमात्मा का ही बुद्धि तथा उसकी वृत्तियों के साक्षी रूप से प्रवेश कहे जाने के कारण उनमें अभेद है प्रविष्टा नाम इतरेतर भेदात परात्मिक कथमेति चेतना एको देव बहुधा सन्निविष्ट है तैथ्योपनिषद सन बहुधा एक सन्बहुधा विचार तैत्रोपनिषद प्रविष्टह बहुनु प्रविष्ट तैत्रोपनिषद बहुधा प्रवेश श्रवण प्रविष्टा च न भेद यदि कहो कि प्रविष्ट हुओ का तो परस्पर भेद होता है फिर जीव और परमात्मा की एकता कैसे हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि एक ही देव अनेक प्रकार से स्थित है एक होने पर भी अनेक प्रकार से विचार किया जाता है तुम एक ही अनेकों में अनुप्रविष्ट हो इत्यादि स्त्रुतियों से एक का ही अनेक प्रकार प्रवेश कहा जाता है इसलिए प्रविष्ट हुओं में भेद नहीं है हिरण्य गर्भ इौ मंत्रा कस्मै देवाय इतार लोपये नैक दैवतम् प्रतिपाद कस्तई तिर तिरकय इस विषय में हिरण्यगर्भ इत्यादि आठ मंत्र है कस्मै देवाया इस तैत्क श्रुति में भी आदि में एकार का लोप हुआ है अतः यह मंत्र भी एक ही देव का प्रतिपादक है अर्थात यहाँ कस्मै के स्थान में एकस्मय एक समझना चाहिए अग्निर्यथको भुवनम प्रवेषो ो बभूव एकथूता रूप प्रतिपो बिस्ुर्जथको भुवनम प्रवेषो प्रतिप बभूव एक प्रतिपो ब लिप्यते लिप्यते न लिप्यते चाक्षुशा दोषै एकस्तथा सर्वूता न लिप्यते लोकदुखेन बाय एक वशी सर्वूताय करोति तम आमस्थम ये नुपश्य धीरा तेजा सुखम शाश्वतम देतरेशा निम चेतनचेतना बहूना दधा काम तमात्मस्थम पश्य धीरा तेषा शांति शाश्वती ने तत्म ने काठ के कठोपनिषद में कहा है जिस प्रकार संसार में व्याप्त हुआ एक ही अग्नि पृथक पृथक आकारों के सहयोग से भिन्न भिन्न रूप वाला होता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही अंतरात्मा भिन्न भिन्न भिन रूपों के अनुरूप और उनके बाहर भी स्थित है जैसे एक ही विश्वव्यापी वायु भिन्न भिन्न रूपों के अनुसार तद्रूप हो गया है उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही अंतरात्मा भिन्न भिन्न रूपों के सहयोग से उनके अनुरूप है और उनसे बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है जिस प्रकार संपूर्ण जगत का नेत्र सूर्य दर्शन जन्य बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक अंतरात्मा परमेश्वर उन सबके दुखों से लिप्त नहीं होता क्योंकि वास्तव में वह वा शरीर से भिन्न है समस्त भूतों का एक ही अंतरात्मा है जो सबको में करने वाला है और अपने एक ही रूप को नाना प्रकार का कर लेता है अपने अंतकरण में स्थित उस देव को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है औरों को नहीं जो नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतना है तथा तो जो अकेला ही अनेकों की कामनाओं को पूर्ण करता है उसे जो धीर पुरुष अपने अंतकरण में स्थित देखते हैं उन्हें नित्य शांति प्राप्त होती है औरों को नहीं ब्रह्मवा वा यदमग्र आसीद एकमेव तदेकम संभवत नान्य दत्ष्टि दृष्टा इत्यादि बृहधारण के को उपनिषद में कहा है आरंभ में यह एकमात्र ब्रह्म ही था अकेला होने से वह भूतयुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ इसके अतिरिक्त और कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि अनेजदेक मनसोजीय तमोह क शोक एक अनुपश्यत ईशावास्योपनिषद इति ईशावास्ये ऐसा वास् में कहा है वह एक है चलता नहीं है तथापि मन से भी अधिक वेग वाला है एकत्व देखने वाले को फिर क्या शोक और क्या मोह आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीना किंचन मिशत ऐत्री उपनिषद सर्वेश भूतानाम अंतरह पुरुष सा म आत्मेति विद्या एक सद्विप्रा बहुधा वजती एक सत बहु कल दावा भूमि जनयदार भुवनाश्वाक बहुधा सृद्धि ऋग्वेद सदे सौमवेद अग्र आसीदेक यदि छादोग्य श्रुति कहती है पहले यह एकमात्र आत्मा ही था और कोई चेष्टा करने वाली वस्तु नहीं थी समस्त प्राणियों के भीतर जो पुरुष है वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने ऋग्वेद का भी कथन है उस एक को ही ब्राह्मण लोग नाना प्रकार से कहते हैं उस एक की ही नाना प्रकार से कल्पना करते हैं वह एक ही देव पृथ्वी और स्वर्ग को रचता हुआ वह अकेला ही संपूर्ण लोकों को धारण किए हुए है अनेक प्रकार से बढ़ाया हुआ अग्नि एक ही है छांदोग्य में भी कहा है हे सौम्य पहले एकमात्र यह अद्वितीय सती था सर्वभूत स्थित जो मज तेकमाशिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी विद्या विद्याभिनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति सुने चपाके च पंडिता समदर्शिना अहमात्मा गुड़ाके सर्वभूता से अहमादीश मध्यम चूता नाहमंत एवं श्री गीतोपनिषद में कहा है जो पुरुष एक में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को भजता है वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ ही में वर्तता है पंडित जन विनय संपन्न ब्राह्मण में गौ में हाथी में कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं हे अर्जुन मैं संपूर्ण भूतों के अंतकरण में सिद्ध उनका आत्मा हूँ तथा मैं ही समस्त प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ यदा भूत पृथक भाव एकथम अनुप्यति तथा च विस्तार ब्रह्म सम्पद्य तथा यथा यहां प्रकाशयत कृष्ण लोकम क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशय भारत सर्वर्मा परित्यज्य मेक शरण व्रज अहम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच जिस समय भूतों के पृथ्क पृथक् भाव को एक परमात्मा के संकल्प में ही स्थित देखता है और उसी से सब भूतों का विस्तार हुआ जानता है उस समय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है हे अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है इसलिए सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरे ही क्षण को प्राप्त हो मैं तुझको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर इति गीतोपनिथस्तु हरिरेख सदाधेय भगव्संथित ओम सदा विप्रा पठत ध्यात केशव आश्चर्य खलुदेवाम पुरशोत्तम ध्यासी महाबाहो लोकेोस्ति कशन हरिवशे हे, हे विप्रगण आप लोगों को सत्गुण में सिथ होकर सर्वदा एकमात्र श्रीहरि का ही ध्यान करना चाहिए आप सदा ओंकार का जप और श्री केशव का ध्यान करें हे पुरुषोत्तम निश्चय ही संपूर्ण देवताओं में एक आप ही आश्चर्य रूप और धन्य हैं हे महाबाहो संसार में आपके समान और कोई भी नहीं है इस प्रकार हरिवंश में कहा है वती मनोर्मात्म ख्याुति ये किंच मनुवद इति जो कुछ मनु ने कहा है वह औषधि रूप है यह श्रुति मनु का महात्म बतलाने वाली है और मनु जी कहते हैं मनुना चोक्त सर्वूत समात्मा सर्वूता चात्मी संपश्यजीव ही स्वाराज्यम अगछतिस्तभूतों में स्थित अपने आत्मा को और सवस्त भूतों को अपने आत्मा में देखता हुआ आत्मयज्ञ करने वाला पुरुष स्वाराज्य लाभ करता है श्रेष्ठ सेत्यंतक ब्रह्म विष्णुशिवात्मका स संज्ञा जाति भगवान एक अजनादन वह एक ही जनार्दन भगवान संसार की रचना स्थिति और श्रृंगार करने वाली ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप तीन संज्ञाओं को प्राप्त होता है तस्मा विज्ञानमृत कि क्वचि कदाचिस्तुजात विज्ञान मेंजकर्म भेदा विभिन्न चित बहुत ज्ञानम विशुद्धम शोकमसंगम एक परम देवो किंचन इसलिए हे द्विज विज्ञान के सिवा और कोई वस्तु कभी कुछ भी नहीं है यह एक विज्ञान ही अपने अपने कर्मों के भेजते विभिन्न चित्त वालों को भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा है वह ज्ञान शुद्ध निर्मल शोकहीन और लोभादि संपूर्ण संगो से रहित है वही एकमात्र सत्य श्रेष्ठ परमेश्वर है तथा वही वासुदेव है उससे पृथक और कुछ नहीं है यदा समस्त देहेश उपमाले को व्यवस्थित ही तदा ही को भवान सोहम वित्तेत समस्त देह में एक ही पुरुष व्याप्त है तब आप कौन हैं? मैं अमुक हूँ यह कहना व्यर्थ है शितनी कम शितनीलाभेदेन यथक दृश्य तेन भ्रादृष्टिरात्मा तथक सन् पृथक पृथक एक जदोचिते नरम तथन सौहम स चम स चमेतन आत्मस्व भेदमोहृतस्ते न राज्य तत्यादेदम परमार्थ दृष्टि ही जिस प्रकार दृष्टि दो से एक ही आकाश श्वेत नील आदि अनेकों भेद वाला दिख पड़ता है उसी प्रकार भ्रांत दृष्टि पुरुषों को एक ही आत्मा अलग अलग दिखाई देता है यहाँ जो कुछ है वह सब एक अच्छुत भगवान ही है उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है वही मैं हूँ वही तू है और वह आत्मस्वरूप ही यह सब कुछ है भेद रूप मोह को छोड़ उन अर्थात जड़ भरत के इस प्रकार कहने पर उस परमार्थ दृष्टि वाले निर्भ्रेष्ठ रहुगण ने भेदभाव को त्याग दिया यमे नोक्तम यमराज ने अपने दूतों से कहा था सकल विदमहम च वासुदेव परम पान परमेश्वर स एक मतिरचलाभवते विहाय गृस्ता